आज सात सितंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है सर्वप्रथम भाई चंद्रभूषण जी को जन्मदिन की बधाई स्वस्थ रहें चिरायु रहें यह हमारी सबके आश्रम की ओर से शुभकामनाएँ और आश्रम के कार्यक्रम के तुरंत बाद उनका जन्मदिन मनाया जाएगा हम जैसा कि हम तो सब जानते हैं हम तीसरा निश्चंद जिसका नाम विभूति निश्चंद है वो पढ़ रहे हैं इस स्पन्दकारी का है तीसरा और अंतिम चरण है तो विभूति निशेंद के इन सूत्रों पर हमने कुछ सरसरी निगाह से पिछली बार अध्ययन किया था तो उनी सूत्रों को एक बार हम फिर से लेना चाहते हैं उन सूत्रों के और रहस्यों को समझने का प्रयास करें उन सूत्रों को समझने के पूर्व कुछ छोटी सी जो जानकारियाँ हमारे लिए जो उपयोगी होती हैं हमारे में उन्नति के लिए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि समय समय पर हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन की यात्रा जारी रखें एक तो एक काश्मीर शिव दर्शन के हिसाब से जो परमेश्वर की अनुभूति प्राप्त करने की विधियां हैं उनमें तीन स्तर हैं और उन स्तरों की यहाँ चर्चा वैसे तो कई बार होती है लेकिन हम सब फिर कुछ लोग नए जोड़ते हैं और कुछ हमारी विस्फ्रति उन सबको ध्यान में रखते हुए हम उन बातों को फिर से करने में ज़्यादा उचित समझते हैं तो तीन विधियाँ हैं जिनमें हम उनको आणवो पाए शाक तो पाए और शाम्भ हो पाए इन तीन नामों से पहचानते हैं तो उनकी एक संक्षिप्त से चर्चा आज कर लेते हैं फिर तो तीन उपाय हैं जैसे कि किसी तीसरी मंजिल पर जाने के लिए एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी से चलना पड़ेगा उसके बाद ही हम तीसरी मंजिल पर पहुँच पाते हैं तो परमेश्वर शिव का बोध अगर शिखर है तो हम आधार पर खड़े हैं हमको शिखर पर जाना है तो हमको तीन मंजिलों को पार करना है पहला है पाए दूसरा है शाक्तोपाय तीसरा है पाए तो जो तीन स्तर इस हैं इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको पहली बार आपको आणवो पाए ज़रूरी हो या शाक्तोपाय जरूरी हो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब तक कहाँ तक हो चुकी और जहाँ तक हो चुकी हमको वहीं से आगे बढ़ना है जैसे किसी को दूसरी मंजिल पर आने के बाद में नींद लग गई और नींद से खुलने के बाद वो वापस जमीन पर जाकर थोड़ी यात्रा शुरू करेगा वो वहीं से शुरू करेगा यात्रा जहाँ तक वो आ चुका है वहीं से उसकी अपवर्ती यात्रा शुरू हो जाएगी इसी तरह से हम सनातन धर्म की मान्यताओं तो के अनुसार एक जीवनों के सतत क्रम में जीते इसलिए मृत्यु कोई जीवन का अंत नहीं है वरण हमारे शरीर का पुनर्नवीनीकरण है हमारे शरीर पुनः प्राप्त करने की एक विधि है और इस बीच हमारे कर्मानुकूल हमें कुछ अन्य शरीरों से होकर गुजरना पड़ सकता है अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से पुनः माना जन प्राप्त करना संभव नहीं है तो हमको उस उन अन्य योनियों में से गुजरना पड़ सकता है इसीलिए जो सर्वोत्तम उपयुक्त अवसर हमारे पास है इसका उपयोग करने के लिए सभी ऋषि कहते मनुष्य मनुष्य मनुष्य का जन्म है हाँ अगर हम ठीक से सामान्य तो मनुष्य की तरह जिए इस बारे में हमारे गुरुदेव ये कहते हैं हम मनुष्य हैं ये शरीर से मनुष्य हैं लेकिन कभी कभी मनुष्य के शरीर में हम भेड़िया की तरह रहते हैं हाँ तो अगर हम मनुष्यता से नहीं जीते तो फिर निश्चित रूप से हमारे को मनुष्य बनने की कोई गारंटी नहीं है लेकिन अगर हम मनुष्य बन के जिए मैंने मानवता के मूल्यों की कद्र करते हुए तो निश्चित रूप से पुनः मनुष्य जन्म मिलना करीब करीब तय है और जो आध्यात्मिक यात्रा अगर कोई वास्तव में अपने अंतर यात्रा शुरू कर देता है तो उसके लिए तो परमेश्वर कृष्ण का भी वचन है कि वो पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा और ऐसी जगह प्राप्त करेगा ऐसे श्रीमान के घर जन्म लेगा जहाँ से उसकी यात्रा पुनः आसान हो जाएगी जो अभी हमने बात करी कि जितनी उन्नति हो चुकी उसके आगे ही बढ़ना है उसकी अवनति नहीं होगी वो कि हम इस जन्म मान अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए तो ये हमारा अब तक का कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे कार्य जारी रहेगा ये एक सबसे बड़ी आश्वासन देने वाली बात है तो जो पहला है पाए। इसको हम कर एक करें, यानी कि एक हम चित्र रूपक के रूप में समझते संसार एक बहुत विस्तर से फैला हुआ एक विशाल संरचना है और इसकी परिधि से लेकर एक यात्रा शुरू करनी है जो मनुष्य के अस्तित्व के केंद्र पर आकर समाप्त होके अब यात्रा पढ़ा का पड़ाव कहाँ से कितनी दूर है पूरे ब्रह्मांड की परिधि से लेकर उसे अपने मनुष्य के केंद्र तक यात्रा करनी तो पहली यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है इस ब्रह्मांड से समेटकर अपने शरीर तक आए दूसरी यात्रा है इस शरीर से हम अपनी चेतना तक आए और जो तीसरी यात्रा है इस चेतना को उस सीमांकन से मुक्त करके उसे ब्रह्मांड तक पुनः फैलाए ये तीसरा है शाम्ब उपाय पहला है सब कुछ संसार है उससे समेटकर अपना शरीर तक आना तो आणवो पाए के दो उपाय दो हिस्से शरीर, शरीर तक आए जैसे हाँ मतलब ये रूपक है मतलब इनको शब्दों में नहीं समझ पाएंगे अपन अपन क्या है कि उसको इस तरीके से समझें कि जब हम आराधना के या साधना के पहले स्तर पर होते हैं तो उस स्तर का नाम है आड़ों उपाय जो हर किसी के लिए है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता है अध्यात्म के बारे में परमेश्वर के बारे में उसके लिए हम बच्चे को भी आड़ु उपाय से शुरू करवाते हैं कि चलो मंदिर जाओ हाथ जोड़ो दंडाम करो ये पूजे हैं इनको हाथ जोड़ो इन पर पे पेड़ मत लगाना ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं ये आड़ो का हिस्सा है ये मूर्ति इस वृहत संसार का हिस्सा है मंदिर इस वृहत संसार का हिस्सा है तीर्थ इस वृहत संसार के हिस्से हैं जो अलग अलग दिशाओं में दूर दूर इकट्ठे कर दिए गए हैं क्योंकि हम अपनी यात्राओं को वहाँ से समेटकर अपने केंद्र तक लाना है तो जहाँ से समेटना है हमको वहाँ तक जाना है कम से कम हमको अपनी चेतना को अपने मन को अपने चित्त को वहाँ तक ले जाना है वहाँ से फिर उसको समेट वापस लाना है तो पहली यात्रा है जिसमें हम मंदिर या तीर्थ या जो भी हमारे आसपास मूर्तियाँ या नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं जिसमें स्नान करने के बारे में जानते हैं तो भक्ति मार्ग नहीं मार है ये आणवो उपाय है भक्ति मार्ग भी आणु उपाय में आते है सुनिए आप भक्ति मार्ग अलग चीज़ है उसके बारे में अपन चिंतन करेंगे थोड़ा सा क्या फ़र्क है सबसे पहला प्रशासन आणु उपाय क्या है आणु वो है जिसमें हम समस्त विधियों का उपयोग करते हैं विधियों का कोई निषेध नहीं सबसे पहली तो अच्छी बात यह समझ लें कि शिव दर्शन में निषिद्ध कुछ भी नहीं है यहाँ पर विधि निषेध से नहीं चलता काम कोई विधि निषेध नहीं है कि ऐसा मत खाओ ऐसा मत पहनो ऐसा मत करो ऐसा नहीं है वरन ये है कि जो कुछ है शिव है उसमें शिवत्वता को देखते हुए वो सब करो आप आनंद से जियो पलायनवादी नहीं है इसमें पलायनवादी तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमको इससे दूर भागना है हमको ऐसा नहीं करना है कोई इस चीज़ से बचना है वरण इसके हमारी नजर खोलने की बात है जब हमारी आंखें खुलती है और जब हम वास्तव में सत्य को देखते हैं तो उस समय जब शिव इस संसार को बनाता है तो उसमें अपवित्र क्या हो सकता है जब वो स्वयं अपने आप से संसार को बनाता है तो उसमें हेय क्या हो सकता है उसमें उपादेय क्या हो सकता है उसमें अपवित्र अछूत क्या हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है जो घृणित हो इसलिए पूरा संसार एक प्रेम का पात्र है तो हमको पूजा अर्चना नदियों में स्नान और जहाँ तक तीर्थ तीर्थाटन इसके बाद में जो अगली स्टेप आती है जिसमें हम शरीर के नज़दीक आते जाते हैं जिसमें हम सामने किसी मूर्ति पर ध्यान करते हैं उसकी पूजा करते हैं और नज़दीक आते हैं जब प्राणायाम करते हैं प्राणायाम के भी दो हिस्से हैं जब बाह्य प्राणायाम करते हैं अपनी श्वास से प्राणायाम करते हैं उसके बाद में आंतरिक प्राणायाम होता है जिस आंतरिक प्राणायाम में हम अपनी चेतना से प्राणायाम करते हैं जिनको हम उसमें पढ़ चुके हैं शिव सूत्रों में भी पढ़ चुके हैं और विज्ञान भेरों में भी पढ़ा तो वो प्राणायाम का अंतिम अंतरिक हिस्सा है तो ये सब चीज़ें जो है आपके संसार को समेटकर अपने शरीर तक ले आती हैं अब प्राणायाम और जो अपने शरीर के द्वारा हम जो क्रिया करते हैं उससे उसका अगला जो परिणाम होता है वो ये होता है कि हम अपनी चेतना को बेहतर पकड़ने की स्थिति में होते हैं अपने चेतना को बेहतर समझने की स्थिति में होते हैं हम उस द्वार पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से हम चेतना के स्वरूप को समझने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब हम वहां अरहता, हमारी अर्हता हमारी योग्यता इतनी हो गई है इस संसार के स्वरूप को हमने देख लिया समझ लिया और उस शख्स को अपने चेतना को समझने की स्थिति तक ले आए जब हम इस स्थिति पर होते हैं तब हम अपनी चेतना के स्वरूप को उजागर करने का प्रयास करते इसी का नाम है शाक्तोपाय अपने स्वयं की चेतना पर केंद्रित होकर उसी चेतना के द्वारा समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चिंतन मनन निध्यसन करना इसी का नाम है शाक्तोपाय हमारे अपने अंदर जो चैतन्य रूप से जो शक्ति है उस शक्ति को उस शक्ति पर ध्यान करना उस शक्ति को उजागर करना यही शाप्त तो है क्योंकि वही शक्ति है जो हमारी उन्नति अब आगे करेगी अब तक हमने अपनी सांसारिक शक्ति का उपयोग किया मंदिर मस्जिद गए गुरुद्वारे गए तीर्थों पे गए और उसके बाद हमने उसको समेट के अपने प्राणायाम इत्यादि पर ले आए शरीर तक पहनकर फिर शरीर के बाद आंतरिक शरीर के भीतर चले गए जब भीतरी शरीर के अंदर हमने आंतरिक प्राणायाम किया अब इसके बाद हम चेतना के स्वरूप को समझने की स्थिति में आ गए जब अपनी चेतना पर ध्यान करते हैं कि मैं कौन हूँ वो स्थिति हमारी शाक्तोपाय इसी अपनी चेतना के स्वरूप को उजागर करना और इस पर सतत चिंतन करना उस पर सतत ध्यान करना सतत निर्देशन करना यही काम है शाक्तोपाय का जब शाक्तोपाय यानी शक्ति पर ध्यान शाक्तोपाए यानी शक्ति की आराधना शाक्तोपाए यानी हमारी अपनी स्वयं की शक्ति जो विश्व शक्ति से अभिन्न है उस शक्ति को पहचानना जब हम ये करते हैं तो फिर हमारी अर्हता और ऊपर होती और अब हम शिखर के नज़दीक पहुँच जाते हैं और उस स्थिति में हम अपनी चेतना और इस विश्व में अभिन्नता को पकड़ने की स्थिति में आ जाते और उसी का नाम में शाम पाए कि जब हम अपनी चेतना और इस विश्व में अभिन्नता को देख सकें हमारी नज़र ऐसे खुले, तो हम संसार में जो कुछ दिखें हमको परमेश्वर शिव दिखाई दे तो वो स्थिति आने के लिए हमको अपनी चेतना के बंधनों को खोलना उसके जो कवरिंग्स हैं जो उसके जो लिमिटेशंस हैं जो उसके कंचुक हैं उन कंचुकों को खोलना जरूरी है जो हम पंचकंचुकों के नाम से आते हैं जो माया के आवरण से आवृत्त होने के वजह से हम परमेश्वर शिव से भिन्न एक अपने आप को दीनहीन गरीब सीमित संसाधनों वाला और सीमित क्षमताओं वाला एक जीव समझता तो परमेश्वर शिव जीव रूप में आया है उसकी सीमांकन उसी कंचुकों की वजह से और जब हम उन कंचुकों को पार कर सकते हैं तो ये चेतना का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है तो जब हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है जब हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है तो ये स्थिति होती है जिसको हम विभूति योग बोलते हैं यानी अंतिम रूप से जब संसार के स्वरूप को परमेश्वर के रूप में हम जानने लगते हैं तो भी अंतिम रूप से कुछ बाधाएं है आती हैं कि अभी भी तुम शिवत्ता को प्राप्त करने से रुक जाओ वो बाधाएं किस रूप में आती हैं वो आपको ललचाती और मनुष्य को ललचाती हैं सांसारिक भोग वो वहाँ पर इस स्थिति में भी ललचाते हैं और जब दृढ़ योगी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है निर्णय निर्ण ले चुका है मुझे राह में विचलित नहीं होना वो उन सीमाओं को पार कर जाता है या उन लालसाओं को जो लालच दी जाती है उसको पार कर जाता है और उसके बाद वो पूर्ण शिवत्वता को प्राप्त हो सकता है तो ये आध्यात्मिक की यात्रा है जो संसार की परिधि से शुरू होती है मनुष्य के शरीर तक आती है फिर मनुष्य के शरीर के भीतर प्रवेश करती है और मनुष्य के भीतर उसकी चेतना तक जाती है और उस चेतना को अनावृत करके उसके प्रकाश को पूरे विश्व तक चला देती है ये तीन स्थितियाँ हैं जिनको हम क्रमशः आणु पाएँ शाक्त पाएँ और श्याम व पाए तो आज अपने ये तीनों को संक्षेप में समझने का प्रयास किया अब यहाँ पर जैसे कुछ सूत्र आएंगे जो ये बताएंगे कि जो शाक्तोपाय हैं अब शाक्तोपाय को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और उदाहरण लेते हैं जिससे बहुत अच्छी तरह बात समझ में आती है कि जैसे एक समुद्र में लहरें उठती हैं वो समुद्र से पूर्णतः अभिन्न है समुद्र और लहर दोनों में अभेद का रिश्ता है समुद्र के बिगड़ लहर कहीं रह नहीं सकती लहर के बिगैर शांत समुद्र रह सकता है और समुद्र में जब लहर निकलती है और एक लहर को अगर हम कोई एक नाम दे दें तो वो जब वापस समुद्र में समा जाती है तो उसका क्या होता है समुद्र बन जाती इसलिए समुद्र और लहर के बीच में कोई भिन्नता नहीं है वैसे ही परमेश्वर शिव और इस विश्व में कोई भिन्नता नहीं है हर कोई एक व्यक्ति हो एक वस्तु हो एक विचार हो सब कोई एक लहर है जो एक उसकी संक्षिप्त जीवन है वापस हो उसी चेतना के महासागर में समा जाएगा, उसी से निकला है उसी में समा जाएगा, जो नाम रूपात्मक जगत है जिसको हम कह सकते हैं कि, कि कुर्सी है ये पत्थर है ये सूरज है ये चंद्रमा है सितारे हैं झरना है वो सब वापस में जहाँ से निकले वहीं समा जाएंगे एक छोटा सा चिंतन जो विज्ञान भैरव का हमने पढ़ा था एक दीपक जलाते हैं उस पर ध्यान लगातार करो लगातार हम दीपक को देखते चले जाएँ धीमे धीमे धीमे धीमे उसकी ज्योति मध्यम पड़ते पड़ते पड़ते वो गायब हो हाँ। जाते आप हैं अब इसको अब अगर हम उस पर मनन करें एक मननशील व्यक्ति जो संवेदनशील है और मनन करता है कि इसकी ज्योति कहाँ से आई और कहाँ चलेगी तो एक सामान्य सी संवेदना होती इंसान को जहाँ से आई वहीं चलेगी तो कहाँ से आई वो इस चैतन्य के महासागर से आई जहाँ आज के पहले थी हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ आज कहीं से आई है तो इसके पहले कहीं थी क्योंकि अस्तित्व अक्षुण्य है वो था है और रहेगा किसी भी चीज़ का अस्तित्व ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना उस अस्तित्व को सदा के लिए मिटा सकते हो रूप को मिटा सकते हो नाम को मिटा सकते हो <laughs> लेकिन अस्तित्व को नहीं मिटा सकते तो हमारा जो एक अस्तित्व था उस धीरे का एक ज्योति थी उसका अस्तित्व था अब के पहले कहाँ था उस चैतन्य में था एक लहर की तरफ फिर आया उसका एक अपना कुछ देर का जीवन था जितने देर तक वो दीपक जलता रहा तदनंतर वो फिर कहाँ चला गया फिर वहीं चला कर जहाँ से आया उस महासागर से आया था चेतना के महासागर से आया था उसी चेतना के महासागर में चला गया यह एक विज्ञान भैरव की बहुत अच्छी सुंदर धारणा है इस धारणा से परमेश्वर को समझने की और परमेश्वर के स्वरूप को और संसार के स्वरूप को समझने की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था मिलती है कि आप जब दीपक पर ध्यान करो तो आपको समझ में आता है सामान्यतः हम बेहोशी में जीते हैं एक दीपक जला जल गया बुझ गया हाँ खत्म हो गया तो बुझ गया हम खाली एक सोचने का हमारा सांसारिक दृष्टिकोण होता है लेकिन एक संवेदनशील ऋषि जब सोचता है तो सोचता है कि ये कहाँ से आया ये प्रकाश और ये अब कहाँ चला गया ये ज्योति जहाँ से आई थी वहीं चली तो ये इसका उद्भव अनंत चैतन्य से था और उसी अनंत चैतन्य के सागर में वापस समा गई वो थोड़ी देर की उसकी जिंदगी थी उस जिंदगी के पास चला गया ऐसा ही मनुष्य जीवन है एक लहर की तरह आया है वापस उसी चैतन्य में समा जाएगा इसके पहले हमको एक अवसर मिला है जो हम चाहें वो करें एक स्वतंत्रता है हमारे साथ स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है शिवत्वता हम में है तो स्वतंत्रता अपने आप होगी ही लेकिन इस शरीर की सीमाओं के भीतर ये शारीरिक सीमाओं के भीतर जितनी स्वतंत्रता संभव है वो मिलेगी लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता तो सचियों के पास है क्योंकि हमको सीमित स्वतंत्रता है जैसे आज आप यहाँ आए ये आपकी स्वतंत्रता है आप ना आते कोई आपको पकड़ के नहीं ला सकता आपकी स्वतंत्रता है लेकिन कहीं पर आप चाह के भी नहीं आ पाते कहीं चाह के भी जाना न चाह के भी जाना पड़ता है ये आपकी सीमितता है कहीं ना कहीं सीमाएँ हैं जो आपको मजबूरन स्वीकार करना पड़ती तो उन सीमाओं में जीना हमारे शरीर की उपस्थिति के वजह से है शरीर हमारा एक नियति नाम का कंचुक है जो इस शरीर के अंदर उस चैतन्य को बांध दिया गया है वो इस शरीर के धर्म से आवेशित हो गया है अब इस शरीर की सीमाएं उसकी सीमाएं हो गई हैं जैसे किसी प्रकाश के लट्टू को एक डब्बे में बंद कर दिया जाए तो उसका प्रकाश उस डब्बे के बाहर नहीं जा पाया लेकिन उससे प्रकाश को कुछ फर्क पड़ रहा है उस लट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा फ़र्क तो पड़ रहा है उस बाहर को प्रकाश का इंतज़ार कर रहा है उसको फर्क पड़ रहा है कि प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है अगर उस प्रकाश की उसको तमन्ना है इच्छा है तो उस डब्बे को खोलना पड़ेगा उस लट्टू को मुक्त करना पड़ेगा तो प्रकाश बाहर आएगा ऐसे ही अगर हमारी इच्छा है कि हमारी चेतना इस परमेश्वर की चेतना से मिल जाए तो फिर हमको इस डब्बे में से इसको इस लट्टू को बाहर निकालना पड़ेगा तो वही भावना इसकी है कि जब योगी को सीमित क्षेत्र में अनुभूतियाँ होती हैं तो उसको उन अनुभूतियों को दरकिनार करना ज़रूरी है तभी जाके वो उससे आगे बढ़ सकता है तो अब इन पांचों को हम आज संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि दुर्बलों अपने कथाक्रम में यतः कार्य प्रवर्तते है अभी हम किसी एक दुर्बल व्यक्ति को लें हम जानते हैं कि आदमी चिट्ठी भी नहीं मार सकता लड़ाई भी नहीं कर सकता बहुत सीधा निरीह प्राणी है लेकिन कभी ऐसी अवसर आ सकती है कि उसके घर में शेर घुस गया और मालूम पड़ा कि उसने शेर को हरा दिया शेर डर के भाग गया और उसको खुद को अपने पर विश्वास नहीं कि मैंने कैसे कर लिया यह एक अकेला व्यक्ति दुश्मनों के बीच में फंस गया और उसने उन दुश्मनों को बलशाली दुश्मनों को निहत्थे ही परास्त कर दिया हम आपको कहीं ऐसे वास्तविक जीवन में ऐसे उदाहरण मिलते हैं किसी बच्चे ने एक डाकू को पकड़ लिया और उसको नहीं जाने दिया और आखिर उसको पकड़वा दिया पर ऐसे कैसे हुआ कभी कभी ऐसा हम कहते हैं तो आवेश में उसने ऐसा कर लिया तो हम वही सही बात है आवेश में कर लिया तो ये आवेश क्या है ये जो आवेश है यही स्वतंत्रता शक्ति है आपके परमेश्वर की जो जिस पर आरूढ़ होकर व्यक्ति दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी वो कार्य कर जाता है जो अन्य वो करने में असमर्थ है आवेश में आदमी पीछे कुत्ता लग गया तो बहुत तेज़ी से भागेगा जैसे कोई रेस में कभी दौड़ना चाहे तो दौड़ नहीं सकता वो तो दुर्बलों अपने तदाक्रम में यानी उससे आक्रमित होने के बाद उससे उस चैतन्य से आक्रमित होने के बाद यथ कार्य प्रवर्तते है वो ऐसा कार्य कर जाता है आच्चर्य दे बुभुक्षांच जैसे अत्यधिक भूखा हो तो अपनी भूख पर भी नियंत्रण कर सकते बेहद भूखा व्यक्ति अपने भूख पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण कर पाता है लेकिन अगर आप ये बताओ आप कई अवसर आते हैं जब हम निर्जला उपवास करते हैं सुबह से शाम तक हम पानी नहीं देंगे उपवास करेंगे तो ऐसे अवसर पर जल भी सामने रखा है भोजन भी घर में है लेकिन हम अपने आप अपन पर नियंत्रण कर लेते कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे हम अपने आप पर नियंत्रण तो ये नियंत्रण करने की क्षमता कहाँ से आई योगी की देखने की दृष्टि संसार को अलग है एक सामान्य व्यक्ति देखता है वो बोलता है कि हमने सोच लिया था कि नहीं खाएंगे इसलिए नहीं खा रहा है। पर योगी सोचता है कि ये नियंत्रण करने की क्षमता कहाँ से आई ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई कि हम अपने आप को नियंत्रण कर रहे ये भोग एक प्रतीक है यहां पर समस्त संसार के भोगों की बात कही गई कि समस्त संसार के भोग उपलब्ध होने के बाद भी व्यक्ति आत्म नियंत्रित हो सकता जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है और अपने शरीर को किसी गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है तो क्या ये नियंत्रण अपने आप हो जाता है इस नियंत्रण करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है क्योंकि विपरीत दिशा की शक्ति भी कंबलशाली नहीं है वो क्रोध की शक्ति हो काम की शक्ति हो क्रोध की शक्ति हो चाहे भूभुक्ा हो या नहीं इच्छा भूख की हो खाना खाने की इच्छा वो समस्त शक्तियाँ प्रबल वेग से मनुष्य के ऊपर आक्रमण करती हैं लेकिन मनुष्य उनसे लड़ लेता है कि किसी दुश्मन से लड़ने से कम नहीं है तो ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये शक्ति भी उसको उसी आत्म चेतना के अनुसंधान से प्राप्त होती है वो चेतना पर जितना आरूढ़ होता चला जाएगा उसका आत्मबल उत्तम बढ़ता चला जाएगा क्यों हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि एक नियंत्रित जीव, जीवन जियो आत्मसंयमित जीवन जियो क्योंकि आत्मसंयम करने से आपके शरीर में वो बल अधिक से अधिक प्रबलता से और प्रखरता से प्रकट होने लगता है ये सब क्या हम क्या करना चाह रहे हैं उस लट्टू को डब्बे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे भीतर चैतन्य है उस चैतन्य को अनावृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो अननाधिष्ठित देह यथा सर्वज्ञता देह है अनैन का मतलब होता है यह यह यानी चैतन्य जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं जो प्रसंग का विषय है तो अनेनाधिष्ठित देह जो इस शरीर में उपस्थित होने के कारण जब वो चेतना इस शरीर में उपस्थित है ये था सर्वज्ञतादय उसमें सर्वज्ञ के गुण आना तय है उसमें कुछ न तो, कुछ वो गुण आना तय है जो सर्वज्ञ के है सर्वज्ञ मतलब शिव उसके गुण आना तय है हम रचना करते हैं एक कविता की रचना करी एक ग्रंथ की रचना करी एक चित्र की रचना करी एक संगीत की रचना करी हमने एक कल्पना से एक ड्राॅइंग बनाई ये सब चीज़ें क्या हैं ये शिव की रचनात्मक शक्ति ही तो है वही शक्ति तो है जो रचनात्मकता करवा रही है आप कैसे आप आश्चर्य नहीं लगता कभी अपन सोचो तो कि किस तरह से एक मनुष्य एक कविता लिख लेता है किस तरह से एक मनुष्य कहानी बना लेता है किस तरह से मनुष्य एक सुंदर मकान बना लेता है किस तरह से हम इतनी सारी रचनात्मक क्रियाएँ कर लेते हैं जो ऐसी कविता लिखते हैं जो दुनिया में और किसी ने कभी भी नहीं लिखी एक कवि ने कविता लिखी वो उसकी ओरिजिनल वर्क है उसमें की कविता और किसी ने कभी भी नहीं लिखी वो उसका मूल कार्य है ओरिजिनल वर्क है ये वर्क ओरिजिनलिटी कहाँ से आई ओरिजिनलिटी सिर्फ शिव का ही लक्षण हो सकता है बाकी अगर हम कहें शिवत्वता से अलग हट कुछ भी ओरिजिनल नहीं है कुछ भी मूल नहीं है मूल तो एक ही है जो उसका क्रिएटर है केंद्र है वही है इसलिए जहाँ हमको रचनात्मकता दिखाई देती है वो परमेश्वर शिव की उपस्थिति को एंडोर्स करती तस्दीक करती है और बताती है कि परमेश्वर शिव वहाँ बैठा है जो रचनात्मकता कर रहा फिर उसके आगे बैठे तो हम रोज़मर्रा के जो कार्यों में कार्य करते हैं उसमें भी हमको अपनी रचनात्मकता की जागरूकता बनाए रखें क्या तो मालूम पड़ेगा कि हम भी कई रचनात्मक रशनात, कार्य कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं करे उन कार्यों को भी हम करते हैं जो हमने कभी नहीं सोचे थे वो बात विचार आ जाती है आइडिया आते हैं न्यूटन को आइडिया आया था उस आइडिया से उसने पूरे विज्ञान को बदल कर रख दिया आइंस्टीन को आइडिया आया था उन्होंने पूरे विज्ञान को फिर उलट कर रख दिया हिशिन वर्ग को आइडिया आया था उन्होंने विज्ञान में चैतन्यों को समाहित कर दिया तो ये कहाँ से आया ये सब कुछ आइडिया किस आया ये मूलता ये ओरिजिनलिटी ये शिव का ही लक्षण है शिवत्वता आपके भीतर है और उसी को हमको उजागर करना है इसलिए वहाँ पर वो बताते हैं कि अनधिष्ठित देह है अनेक शरीर में जब वो उपस्थित होता है तो यथा सर्वज्ञता दह है वो आपको सर्वज्ञ बना देता है क्रिएटर बना देता है जो रचनात्मक होता है तथा अधिष्ठान सर्वत्र एवं भविष्य वो अपने शरीर की सीमा के अंदर रहकर वो इस पूरे ब्रह्मांड में विकृत हो जाता है फैल जाता है उसका विकिरण पूरे संसार में हो जाता है वो चाहे शरीर में बैठा है लेकिन वो पूरे संसार में सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वत्र हो जाता है ग्ला अब इसके आगे जो है एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि एक मनुष्य के जीवन में अक्सर घटने वाली चीज़ है वो है ग्लानी यानी डिप्रेशन यहाँ पर डिप्रेशन का मूल कारण बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में एक डिप्रेशन आता है एक अवसाद का एक दौर आता है और मेडिकल साइंस के हिसाब से संसार के कम से कम पंद्रह प्रतिशत लोगों को ये बीमारी है अवसाद और परेशानी में फ़र्क है परेशानी बाहर से आती है जैसे आपने मेरा जेब काट लिया तो मैं परेशान हो जाऊंगा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा लेकिन एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा कि ठीक है वो गया किसी के घर कोई की मृत्यु हो जाती तो वो भी कुछ दिनों के लिए दुखी हो जाता है लेकिन वो दुःख उसका समय के साथ ठीक हो जाता है क्योंकि ये बाहर जन्य जो दुख है वो अवसाद नहीं कहलाते लेकिन बिना किसी बाहरी कारण के या एक छोटे से प्रिपिटेटिंग कारण के छोटा सा कारण जो आके चला गया उसके बाद एक आंतरिक रूप से लोग ग्लानी में पड़े रहते दुखी होकर पड़े रहते हैं उसी का नाम अवसाद है तो ऋषि कहता है कि ग्लानी कहाँ से है कि ग्लानियर विलुम्पिका देह है विलुम्पिका का मतलब होता है कि जो तहस नहस कर देती नष्ट भ्रष्ट कर देती किसको कर देती हैं देह को यानी आपके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है आपकी चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है आपका उत्साह नष्ट हो जाता है मनुष्य चाह के भी कोई नया काम हाथ में नहीं लेता है कोई डिप्रेशन में होगा बोला कि चलो अपन एक काम करते हैं अपन नया बिजनेस करते हैं बोल छोड़ो यार मन नहीं हो रहा कुछ क्योंकि उसको कहते चलो घूमने चलते हैं बोले ठीक इच्छा नहीं हो रही चलो अपन एक काम करते हैं कोई यात्रा करके आते हैं तो बोलते तुम चले जाओ मेरा तो कहीं मन अच्छा नहीं क्योंकि जब ग्लानी में होता है इंसान तो वो किसी भी कार्य को हाथ में लेने से कतराता है उसकी इच्छा नहीं होती कि हम कोई कार्य करें तो वो मनुष्य का जो उत्साह है उसका जो तेज है उसकी जो मुस्कराहट है उसकी जो योग्यता है वो सबको तहस नहस कर देती है तो विलुम्ब का मतलब होता है उसको नष्ट कर देना तो ग्लानर विलुम्ब का देह है वो देह में सब कुछ नष्ट कर देती है तथा श्रेयाच ज्ञानतः सती जो अज्ञान से उत्पन्न होती है से अज्ञानतः सती सती यानी उत्पन्न होती है कहां से उत्पन्न होती है अज्ञान से उत्पन्न होती है। हमको अपने स्वरूप का अज्ञान है इसलिए वो ग्लानी उत्पन्न होती है स्वरूप का ज्ञान ही एकमात्र इसका वास्तविक इलाज तदुन्मेष विलुप्तम चेत उतः हेतु का जब अगर कोई कारण ही न रहे कार्य कैसे होगा जैसे इस पंखे की वजह से हवा आ रही है अब इस पंखे को हटा देंगे तो इस पंखे की हवा तो नहीं आएगी इस बल्ब की वजह से उजाला हो रहा है बल्ब को हटाएगा तो ये उजाला गायब हो जाएगा जब वो कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा एक व्यक्ति रोज एक नई कविता लिखता है जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो रोजाना की कविता लिखने का क्रम अपने आप खुल जाएगा ऐसे ही जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है अपने चैतन्य को पहचानता है और अपनी वास्तविक क्षमताओं को जानता है उस समय कारण समाप्त हो जाएगा क्योंकि अज्ञान नहीं रह गया, वो ज्ञान सिक्त तो हो गया वो अपने स्वरूप को जानता है इसलिए ज्ञान सिक्त तो हो गया अब अज्ञान के उच्छेदन से यानी अज्ञान के चले जाने से अज्ञान के नष्ट कर देने से अब ग्लानी कैसे रह जाएगी क्योंकि उसका कारण ही समाप्त तो हो गया तो कार्य कैसे रह जाएगा ग्लानी परिणाम है अज्ञान का तो ग्लानिल विलिम्ब का देह है तस्से अज्ञानतः सती तदुन्मेष गुलुप्तम चेत उन्मेष चे। का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर उन्मेष का मतलब होता है इसका लिटरल भी नहीं है आंखें खोलना आंखें खोलने से जब तक कोई अज्ञानी है प्रतीक कहते हैं कि वो निमेशित है यानी आंखें उसकी बंद है कौन सी यहाँ की जो तीसरी आँख जिसके द्वारा वो वास्तविकता देखता है इन आँखों से हम संसार देखते हैं इस आँख से सत्य दिखाई देता है इसलिए बोलते हैं शिव की तीसरी आँख जब खुलती है तो प्रलय हो जाता है सब कुछ परमेश्वर में लीन हो जाता है हमको जब ये आंख तीसरी खुलती है वो ज्ञान का नेत्र है वो चमड़ी का नेत्र है नहीं दिखाई नहीं देता लेकिन वो ज्ञान का नेत्र है जब वो खुलता है तो परमेश्वर शिव शुँ ही शिव दिखाई देने लगता है और व्यक्ति एक स्थायी आनंद से ब्लिश से भर जाता है फिर जब वो उस आनंद में होता है तो उसको वो ग्लानी उसको छू भी नहीं सकती क्योंकि ग्लानी अंधकार स्वरूप है और ज्ञान प्रकाश स्वरूप है दोनों में कोई जोड़ नहीं है अंधकार को हम हटाने की कोशिश बिना प्रकाश के कर ही नहीं सकते और जब प्रकाश होता है तो अंधकार की वहाँ पर कोई उपस्थिति संभव नहीं है इसलिए कहते हैं कि उन्मेष से वो जैसा ही विलुप्त तो हो जाएगा ज्ञान तो वो कहाँ से आएगा आखिर में प्रश्न पूछा गया कि उसके बाद में वो ग्लानी कहाँ से आएगी एक चिंता अभी वर्णा जो है पूर्ण शुद्ध रूप से शात है इसको सबसे एक चिंता प्रसक जब एक विचार आ रहा है हमारे दिमाग में कुछ भी एक विचार आ रहा है और विचार आते आते कभी कभी एकदम दूसरी बात विचार आ जाते तो एक साधारण व्यक्ति क्या सोचता है हाँ वो करते करते मेरे को वो बात याद आ गई ऋषि सोचता है कि ये किसको आई मैं तो उस चिंता में डूबा हुआ था एक एक मनन करने में एक चिंता करने में या मेरे विचार था कि आज ये समस्या का हल कैसे करना ये गणित लगा रहा था एक एक दूसरी बात आई कहाँ से दूसरा तो कोई है ही नहीं मैं अकेला ही हूँ मेरा एक ही मन है एक ही चित्त है, एक ही दिमाग है और उस वो दिमाग तो उसमें व्यस्त था और उस बीच में एक दूसरी चिंता अंदर से पैदा होती अरे अरे, अरे अपने को तो ऐसा करना था आज या एक आइडिया आता अरे अरे ऐसा कर लें इससे समस्या जल्दी हल हो जाएगी खूब गणित लगा रहे थे समस्या हल नहीं हो रही थी और एकाएक भीतर से एक आइडिया आता है एक उपाय आता है और हम कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा कर लें वो दूसरा उपाय करने वाला कौन है ऋषि कहता है कि हमारे भीतर ये दूसरी सत्ता कौन सी है जो अंदर से आइडिया दिया जिसने हमारा दिमाग तो एक विचार में ग्रस्त था एक विचार से डूबा हुआ था और एक विचार में व्यस्त था और भीतर से एक आए कि दूसरी चिंता दूसरा आइडिया दूसरी बात कहाँ से आई ये दूसरी बात वास्तव में उसी क्रिएटर ने दी जो आपके वास्तविक अस्तित्व का मूल स्वरूप आपके अस्तित्व का केंद्र है वहीं से वो आइडिया आया वहीं से वो दूसरी बात आई वो दूसरा विचार आया ऐसा इसी बात का इसी चीज़ का चिंतन करने से हम अपनी चेतना को वास्तव में पहचान सकते हैं कि जब हम एक शब्द बोलते हैं तो वो शब्द कहाँ चला जाता है वापस चेतना में बोलने के तुरंत बाद वो चेतना में समा जाता है उसके बाद दूसरा शब्द बोलते हैं फिर वो चेतना में समा जाता है तो ये फैक्ट्री की तरह एक स्वर्ण का आभूषण आया वापस गल गया फिर दूसरा आभूषण आया वापस गल गया तीसरा आभूषण आया वापस गल के सोने में वो तब्दील हो गया तो ये आखिर ये यहाँ पर अंदर जो टक्साल है वो है क्या जो लगातार शब्दों को गढ़ रही है बाहर फेंक रही है और वापस स्वीकार करके गला के उसको नए शब्द बना के भेज रही है जैसे चीज लहरें निकलती ऐसे हम में से शब्द निकलते हैं और वो शब्द वापस उसी चेतना में समा जाते हैं तो एक चिंता से एक एक विचार में हम जब उलझे होते हैं यथप्रोध है तब दूसरी उत्पन्न हो जाती है उन्मेष हम तो विज्ञेय इसी को तुम उन्मेष समझ लो ये आँख जागने वाली बात है ये जो दूसरी बात आई जो दूसरा विचार आया जो दूसरा आइडिया आया उस दूसरी बात को दूसरे आइडिया को उसी को तुम उन्मेष समझो जो अंतर चिंतन करोगे तो पाओगे कि यही उन्मेष कि जो दूसरी बात आई जो दूसरा आइडिया है जो मेरे चित्त से नहीं आया चित्त से तो नहीं आया क्योंकि मेरा चित्त तो मेरा मन तो व्यस्त था एक एक चिंता में पर यह दूसरा आइडिया भीतर से कहाँ से आया ये कौन था एक चित्त एक बारे में एक काम कर सकता है एक बारे में एक चीज़ को सोच सकता है क्षणभर बाद वो चाहे दूसरी चीज़ को सोच ले, लेकिन एक बार में चित एक ही बात आप सोच सकता है क्योंकि उसके पास मनुष्य के पास एक ही मन है मन चंचल जरूर है लेकिन कितना भी चंचल हो एक बार में एक। जैसे एक मनुष्य कितना भी हो, एक बार में वो एक ही स्थान पर रह सकता एक साथ दस बीस स्थानों पर नहीं हो सकता तो एक चिंता में जब हमारा मन उलझा हुआ था तो दूसरा आइडिया कहाँ से आया ये दूसरा विचार कहाँ से आया उसका स्रोत उसका जनक उसका जनक वही हमारी चैतन्य है और इसीलिए जब हमको ये बात समझ में आती है तो हमको समझ में आती है कि चित्त तो खाली प्रोसेसर है जो अंदर से आने वाली जानकारियों को प्रोसेस करता है शब्द में गढ़ता है अगर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी शब्द बना देता है अगर हम रशियन आदमी हैं तो रशियन शब्द बना देगा हम अंग्रेज हैं तो अंग्रेजी में बुलवा देगा लेकिन जो अंदर से आता है वो भाषा से मुक्त है वो परावाणी जैसे हृदय में कोई दर्द हुआ जिसकी वजह से कवि कभी ने कविता लिखी तो दर्द की कोई भाषा थोड़ी है क्या दर्द तो सबको चाहे अंग्रेज होगा तो वैसे ही दर्द होगा हिंदुस्तानी होगी तो भी वैसे ही दर्द होगा जो रशियन होगा तो रूस को वैसे ही दर्द होगा वो तो कविताएं अलग अलग शब्दों में गड़ जाएंगी, क्योंकि परावाणी भिन्न है उसमें अनंतता है उसमें इतनी विभिन्नता और अनंतता है कि उनकी कोई सीमा नहीं लेकिन दर्द की एक भाषा स्वर्ण के आभूषण कितने तरह के होंगे आप गिनती नहीं बता सकते लेकिन स्वर्ण एक ही तरह का होता है हमको मालूम है कि स्वर्ण तो एक जैसा ही है उसमें आभूषण हम कितने भी तरह के बना सकते हैं ऐसे ही हम हमके तक एक चिंता प्रसिद्ध ये तरह से ज़्यादा प्रयोगता दूसरी पैदा हो जाती है उनमें सम विज्ञे है स्वतंत्रतमों पर लक्ष्य है ना यही तुम्हारी स्वतंत्रता है कि आपके अंदर एक स्वतंत्र चेतन्य बैठा है जिसकी शक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है वो पूर्ण स्वतंत्रता से काम कर रही है सिर्फ हमको उन आवरणों को खोलने की देर है हमको वास्तव में उसके स्वरूप को पहचानने की देर है और जैसे हम पहचानेंगे वो आवरण अपने आप खुल जाएंगे तो अब उसके बाद बोलते हैं कि जो ये कर सकता है योगी जो श्रवण करता है मनन करता है फिर निधिध्यसन करता है और अंततः वो अपनी चेतना को पहचानता है और उसको खोलने में सक्षम हो जाता है उसके लिए परीक्षा की घड़ी आ जाती है उसके लिए परीक्षा की घड़ी किस रूप में आती है कि उसको इन यौगिक उपलब्धियों का सामना करना पड़ता है यौगिक उपलब्धियाँ क्या है अतो बिंदु रतो नादो एक बिंदु के रूप में यहाँ भ्रूमध्य में उसको लगेगा यहाँ पर एक बहुत प्रकाश बिंदु चमक रहा है और वो वो प्रकाश बिंदु फैलने लगता है और पूरा पूरा प्रकाश प्रकाश दिखाई देने लगता है सब तरफ नाद नाद के रूप में उसको एक सबसे पहले बहती हुई सरिता की तरह आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो तीव्र होते होते हैं की तरफ सुनाई देने लगती है और वो अंदर से आनंदित होने लगता है रूप रूप में उसकी ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है उसको उसको अंधेरे में रखकर तो दिखाई देने लगता है अब बिल्कुल गुप्त अंधेरे में भी हो कुछ रखी चीज़ तो उसको दिखाई देने लग जाती है क्या है क्योंकि वो उसकी उसकी जो कंसनट्रेशन है बहुत तेज हो जाती है उसमें उसको अंधेरे में रखी चीज़ें भी अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाती है और रस उसको अपने भीतर ही अपने बिना कुछ खाए ही दिव्य स्वाद का अनुभव होने लगता है ऐसे स्वाद का अनुभव लगता है कि ऐसा स्वाद तो मैंने इतना सुंदर स्वाद तो कभी कल्पना भी नहीं की जिस चीज़ की अब इस सब के बाद उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती उसको ऐसा लगता है कि मैं जो किसी को कह दूँ वैसा ही हो जाता है मैं किसी को कह दूँ गाली दे दूँ किसी नष्ट होना का कह दूँ तो वास्तव में नष्ट हो जाता है। मैं किसी को कह दूं कि तुम अच्छे हो जाओ अच्छा हो जाता मैं किसी को कह दूँ तेरे समस्या हल हो जाएगी तो घर जाए उसकी समस्या हल हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में वो एक मदारी की तरह हो जाता है कुल मिलाकर वो व्यक्ति उससे जो अज्ञाता माता है यानी जो संसार को उद्यत बनाए रखने के लिए जो शक्ति है उसको मदारी की तरह ना चाहती मतलब कि अच्छा मदारी मिल गया जो अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव से वापस लौटे आए, क्योंकि जहाँ ही वो इस प्रकार का कार्य करने लगता है लोगों को ठीक करना किसी को किसी का काम बनवा देना इस तरीके की योगिक सिद्धियों का जब वो उपयोग करने लगता है तो वो तुरंत नीचे गिर तुरंत और उसकी उपलब्धियों के बारे में कहते हैं कि साधारण व्यक्तियों से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता जो साधारण जो दिल के साफ़ सुथरे सज्जन लोग हैं उनसे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है वो क्योंकि उसके अंदर वो सज्जनता भी बची नहीं रह जाती तो यहाँ पर सावधान करने के लिए ऋषि कहते हैं कि प्रबंध प्रवर्तंत अचीरेण हो क्षोभ तत्व दे जो देह में जिसका देह अभिमान अभी भी है उसको वो क्षोभ में डाल देते हैं शोभा में डालने का मतलब होता है वापस संसार में धकेल देते हैं। उस समय उसकी अंतिम रूप से जो उपलब्धि थी अंतिम अंतिम बिंदु बचाता है कि वो क्षेत्रता प्राप्त कर लेता है वहाँ से वो लौट आता है वहाँ से वो नीचे गिर जाता है ना शिखर के करीब पहुँच के वापस ज़मीन पे गिर जाता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन प्रलोभनों से बचना जरूरी है ये जो प्रलोभन है जब भी आते हैं इन प्रलोभनों से मनुष्य को बचना चाहिए अगर वो अगर वो साधना करता आराधना करता है तो उसको राह में प्रलोभन बहुत प्राप्त होते हैं उन समस्त प्रलोभनों से बचना जरूरी है जैसे महाशि रमण कहते थे लोग कहते थे कि क्या लोग तो बोले मरी हुई या मेरी माता जी है उनसे बात करा सकते हो क्या बोले मेरे को खुशी होगी खुशियों ने कहा वो हम करा सकते हैं तो बोले आप उनके पास जाओ मेरे पास ऐसी कोई उपयोग नहीं है मेरे पास क्योंकि जब कोई आप चमत्कार की बात करते हैं तो सच्चा योगी उन चमत्कारों से दूर रहने का प्रयास करता है अगर उसको वो चमत्कार करने की योग्यता भी होती है तो उन चमत्कारों को वो बाधा या दुख का कारण समझ के उनसे दूर हो जाता है देखो लोगों का भला करना अहंकार का स्वयं के अहंकार को बड़ा करना है एक बात दूसरा अध्यात्म की दृष्टि से लोगों का भला तो उनके खुद के कर्म कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसे आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है और मैंने लगवा दी तो मैंने आपके भी कर्म खराब करे और मेरे खुद के भी करे क्योंकि उसको अगर आपके स्वकर्मों से जो कुछ मिलना है वो तो मिलेगा मिलेगा आप लाख लोग अड़ंग लगाएँ तो भी मिलेगा लेकिन अगर किसी योगिक सिद्धियों का उपयोग करके कोई काम ऐसा किया जो परमेश्वर की या प्रकृति की जो गति है उसको बाधित करता है तो उसका परिणाम भोगने के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए और वो काम हमको भी तो गुरुजी यही बताते हैं कि ऐसे काम जब जो सिद्धियों से करवाते हैं वो वास्तव में हमारी जो प्राकृतिक गति है उस गति के ऊपर वो विरोध पैदा करते हैं यानी जो कहते हैं कि जो प्राकृतिक न्याय है उसमें वो गतिरोध पैदा करता है इसलिए भला करने का ये तरीका नहीं है भलाई करना है तो बोले सड़क के ऊपर कोई नंगे पैर जा रहा है उसको चप्पल दिलवा दो प्रेम से भलाई करना है कि आप कार में जा रहे हो और कोई धूप में जा रही है बच्ची जरा से उसको बिठा के उसके घर छोड़ दो वो ज़रूर भला कर सकते हो लेकिन वो जो हम यौगिक सिद्धियों का उपयोग करके भला करते हैं वो जय कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं उनका भी कहना पड़ता है कि अगर वास्तव में तुमको परमेश्वर से और संसार से मोहब्बत है तो आप आपके आसपास के परिवेश में आपको भला करने के ढेर अवसर मिल जाएंगे वहां तो हम आँख बीच लेते हैं अगर हम जा रहे हैं कहीं पे और हमको लगता है कि नंगे पैर बच्चा जा रहा है तो वहां हमको चिंता नहीं होती कि इस बच्चे को इतनी धूप में चप्पल की व्यवस्था तो कर दें कम से कम या कोई गिरा पड़ा है तो उसको उठा के पानी तो पिला दें वहाँ तो हमारे पास हमको बिल्कुल समय नहीं है और न हमारे संवेदना है और अगर कोई हमारे पास आता है और कहता है और हमारे पास योग कहता है और कहता है कि मेरे बच्चे के ढोकने के मैं लगवा देता हूँ ये विडम्बना है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाते हैं और जो प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है उसमें अड़ंग लगाते हैं ये मोहब्बत का कार्य नहीं ये अहंकार का कार्य और मोहब्बत का कार्य तो वो है जब छोटे छोटे स्तर पर कर सकते हैं प्रेम का कार्य तो परमेश्वर जो प्रेम से आप जो करते हो संसार का भला उस भले के खिलाफ नहीं है लेकिन अध्यात्म उस भले के खिलाफ है जो आप जित करके अपने अहंकार को बढ़ा के और तो सामने वाले के अधिकारों से अधिक उसको देके भी करता, वो भी गलत है इसलिए आप वो जब सब बढ़ा करो जो आप अपने क्षमताओं से कर सकते हो अगर किसी को आपको देना है धन तो एक को मिल जाएंगे इसके बजाय आपकी जेब में से निकाल कि भैया मेरे पास कमाए हुए धन टैक्स मनी है ये ले लेते ये ज़्यादा बेहतर है बजाय उसको आशीर्वाद देने के जाते ही नौकरे यात्रा को पैसा मिल जाएगा उस तरीके से आप प्राकृतिक न्याय को बाधित करते हो जो प्रकृतिक व्यवस्था है उसको बाधित करते हो और आप अगर उसको अपने पास से निकाल के देते हो तो प्रकृति की व्यवस्था को बाधित करना नहीं हो यह मोहब्बत हो गई क्योंकि आपने अपने पसीने से उस पैसे को कमाया और आप चाहते हो कि नहीं आप उसका दूसरे का भला हो जाए तो आप उसमें प्रकृति को आप बाधित नहीं कर रहे हो आप एक कल्याणकारी व्यक्ति की तरह आप उसका कल्याण कर रहे हो तो कल्याण करने के लिए कभी हम सिद्धियों का उपयोग नहीं करें हमारे गुरुदेव सख्त रूप से सिखा सिखाए थे कि जब कभी किसी को भी अगर ऐसी सिद्धियों से सामना हो तो उन सिद्धियों का उपयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं करें किसी भी अच्छे या बुरे अच्छे के लिए भी करते हैं लोग और बुरे के लिए भी करते हैं किसी से ईर्षा हो तो उसको बुरा करना चाहते हैं तो हमको उन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए और किसी का भला करना है हमको अपनी क्षमताओं से अपनी उपलब्धियों से उसका भला करना चाहिए किसी को अगर हम कहते कि जहाँ तेरा मकान बन जाएगा तो उसके बजाय अगर तुमको अगर तक मकान ही दिलाना है तो फिर अपने मकान में से आधा हिस्सा उसको दे दो तो भैया तुम मेरे साथ रह ले जब तक तो तेरा मकान कहीं व्यवस्था नहीं होती तो मेरे साथ रह ले ये मोहब्बत प्रेम हो सकती है लेकिन किसी का योगियों और सिद्धियों से भला करना कोई मोहब्बत नहीं होती तो खैर ये जो चीज़ हमारी आज की जो हमने पढ़ी इससे आगे की बातें हम अगले हफ्ते करेंगे क्योंकि अब समय हो रहा है हमारा और चंद्रभूषण जी का जन्मदिन मनाया जाना ज़रूरी है तो तो पुनः जन्मदिन की बधाई देते हुए आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं।